शिव पुराण वायवी संहिता वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म भेद बताया है उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए वही उसका सदाचार है दूसरा नहीं सतपुरुषों ने उसका आचरण किया है इसलिए वह सदाचार कहलाता है उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता अतः सदा आस्तिकता का असर लेना चाहिए जैसे यह लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है उसी तरह परलोक में भी होता है इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं सदाचार से हीन पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है चलते फिरते खड़े होते अथवा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता अंत्यज मूर्ख मूढ़ पतित पर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझसे उत्तम भक्तिभाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा कि किंतु दूसरे किसी के लिए वह नहीं हो सकता प्रिय इस मंत्र के लिए लग्न तिथि नक्षत्र वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता तथा जागृत ही रहता है यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता यह सदा सुसिद्ध सिद्ध अथवा साध्य ही रहे सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है असिध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है वह मंत्र साध्य होता है जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाले हैं उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है इसमें संशय नहीं है इसलिए अधिकारी की दृष्टि से विघ्न होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या का आश्रय ले दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं हैं क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर कर प्रवृत्त होता है तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी जो एकाग्र चित्त हो भक्तिभाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है